परत्वे परापरव्यवहार साधारण कारण का पर व्यवहार केसान कारणगण पर अपर व्यवहार केसान कारणगण अपने दिखते कालकृते च और वो दो दो प्रकार के हैं पहला वाला दिखते है दूसरा कालकृत दिकृतपर दिखता पर कालकृतपर कालकृत दिवृतरुत्त्त्पत्ति कक्षती अधिकृत पर की उत्पत्ति कैसे होती है वो पता एक दिशा में अवस्थित पिंड अवस्थित हो यो। एक ही में खड़ा करना है, एक इधर एक ऊपरी पूरा पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए दोनों ही एक दिशा में जान बचिए बोल रहे हैं वहां के व्यवहार इधम अस्मतिकृष्ट बुद्धिया अनुग्रहित निकपिंड संयोगे न अपर तम इदाम यह जो है उसके अपेक्षा से सन्निकृष्ट है एक दिशा में दो को देख रहा हूं और एक इधर एक थोड़ा दूरी में है तो जो है इसका इदाम असम सन्निकृष्ट अत जो सनिष्ठता का बोध जो हुआ है वो दिकृत है जैसे क्या अपेक्षा बुद्धि है उसको लेकर के दिक और पिंड दिशा का पिंड का संयोग उस दिशा से उसी दिशा में विद्यमान इस पिंड का संयोग दोनों पिंडों के संयोग ना संयोग के माध्यम से अपरत्व सन्निकृष्ट में उत्पन्न माना जाता है और विप्रकृष्ट बुद्धिया तो सन्निकृष्टम बुद्धियादम असम सनिकृष्ट एक कहता अब असौ वह जो है असमान विप्रकृष्टम ऐसे बोध हो गया विप्रकृष्ठ बुद्धिया तो परतम पर्तम विप्रकृष्ठ जलिदेव उस प्रकृष्ठ वस्तु में परत उत्पन्न हो जाएगा सन्निकर्षस्तो पिंडस्य सन्निकर्ष वस्तु तो पिंड दृष्टो शरीरापेक्षा दृष्टा का जो शरीर की अपेक्षा से ही पिंड का अंदर सन्निकर्ष या निश्चय होता है जो दृष्टा है उसकी कौन सी जो है पर नहीं होगा पिंड से दृष्ट संयुक्त संयोग अल्पस्तु संयुक्त संयोग की अल्पस्तु कारण होता है शरीर से संयुक्त है दिशा शरीर संयुक्त कौन है दिशा है और दिशा का संयोग बन रहा है किन्हीं से? पिंड और दृष्टा का शरीर का सकल पदार्थों के साथ जितने कम संयोग है दिख का? का संयोग शरीर शरीर का है इससे दिशा संयुक्त संयोग संयोग कहा है अभी उस दिख का दोनों पिंड पिंड और दृष्टा के बीच में विद्यमान सकल मूर्त पदार्थों का संयोग जो हो रहा है वह अनेक है, है ना उनमें अल्प संयोग तो अप्रतम और बहुत संयोग हो तो विप्रकर्ष अल्प या शिव संयोग शरीरपेक्ष तद् तुयस्त तु तो विप्रकर्षेति और उसी संयोगयुक्त संयोग का भूयस्तु शरीर संयुक्त दिशा दिशा का संयोग जो मध्य में विद्यमान मूल पदार्थों तो में यदि भूयस्त देखने को मिलता है तब तो वहां विप्रकर्ष माना जाएगा जब जा विप्रकर्ष है वह प्रकृष्ण वस्तुओं में परत्व आ जाएगा काल <coughs> काल जो पिंडों में परत्वा परत्वा करते तो उत्पत्ति एक दिशा में रखना जरूरी नहीं है एक दिशा में समझा एक दिशा सरलता के रिधि विपरीत दिशा में भी हो सकता है किसी भी दिशा में भी हो आपके शेर से सामने से है और पीछे दो कदम पीछे है इधर सौ कदम आगे है तो भी तो परता परत निर्णय हो जाएगा ये दिशा में तो भी नीचे तो नीचे भी हो जाएगा कैसे भी होगा की अल्पस्तु तो तो में अपरक्त भूस्त में परतवाना है लेकिन सरलता पर समझाने के लिए क्या है। और काल में क्या करें सुनी अनियत दिशा लो एक बूढ़े को एक जवान को खड़ा करना दिशा से कोई मतलब ही नहीं रहता अनियत दिग्गत यो हो युवा पिंड यो हो अनियत दिशा एक दिशा मैंने कोई जरूरी नहीं किसी को पश्चिम में खड़ा कर दो किसी उत्तर में खड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं किसको कहीं भी खड़ा कर दो एक होगा जवान दूसरा होगा स्थविर मन बूढ़ा युवा पिंड है एक स्थविर पिंड है और क्या जया हो रहा है आयम समाज अल्प तरकाल संबद्धा बुद्धिया अनुग्रहित ना कालपिंड संयोग ना असमवाय कारण जवान में अपरत्व कैसे कि बुद्धि में आपने ग्रहण किया इसने जो है उस बूढ़े की अपेक्षा से इस जवान में अल्प तरकाल का संबंध हुआ है अपरत्व अल्पतर काल का संबंध अब तक काल का संबंध क्या है इसका जो जन्म का मतलब क्या सूर्य के साथ संबंध होना रात्रि में हो तो भी उसका संबंध हो रहा है सूर्य किरण के साथ भले सूर्य नहीं दिख रहा सूर्य किरण नहीं दिख रहे चंद्रमा के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से प्रकाश तो आ ही रहा है और उसका संबंध होता ही है इसे वो शिक्षण से गिनती कर देते नहीं तो सूर्योदय तक वेट करो और सबका डेट ऑफ बर्थ बल एक भी हो जाए टाइम भी एक हो जाएगा सूर्योदय जब रात भर जन्म लेते हैं उन सब एक ही टाइम क्या ऐसा नहीं होता जिस समय ले रहे उस समय का सूर्य प्रस्पन्न से संबंध हो गया वहीं से उसकी गिनती शुरू हो गई थी इसलिए अल्पतर काल का संबंध होने से ऐसी अपेक्षा बुद्धि से अनुग्रहित होकर आप निर्णय लेते हैं उस कालपिंड पिंड संयोग असमवाय कारण काल, न, न, काल का संयोग रूपी असमवाय कारण के द्वारा उस युवा में अयं मस्मार की धिया इसी प्रकार से यह जवान के पेशा से वो जो बुद्धे में बहुत काल संयोग हो गया है वो बुद्धा कैसा है बहुत काल संबद्ध है ऐसे अपेक्षा बुद्धि से अनुग्रहित होकर के काल पिंड का जो संयोग होता समय कारण के माध्यम से उस थविरे बूढ़े में क्या हुआ इस कालिक पर उत्पत्ति होती है यह सब अपेक्षा बुद्धि से है सारा खेल अपेक्षा बुद्धि से ही चल रहा है आप जैसे अपेक्षा करेंगे वैसे सारा व्यवहार हो जाएगा बुढ़े को जवान कह लो जवान को बुढ़ा कह लो अपेसा है वही होगा या नहीं होगा लेकिन जिसके लिए है उसके लिए तो है तो आगे तो आगे तो आगे तो आगे। जो सोच रहा है इसलिए बड़ा ऐसा व्यवहार ऐसा है ना कई बार यदि आपका संकल्प पक्का नहीं क्या अपेक्षा बुद्धि संकल्पित तो है लेकिन आर्मी क्या सोचता है लेकिन उसके अनुसार संकल्प नहीं कर पाता है तो, तो इसलिए नहीं तो बुढ़ा सोचान तो जवान है वो होगी बिल्कुल शरीर में भी दम आ जाएगा ताकत आएगा भले तो जल्दी मर जाए वो हिस्सा <laughs> छोड़ देगा ना शरीर में काम करेगा ज्यादा फालतू का जवान मान करके ज्यादा काम करेगा शरीर में ज्यादा उसमें हो जाएगा, जाएगा। कहू नहीं होता कहियों को होता भी नहीं ऐसे तो होता ही नहीं संकल्प का निर्विकल हो नहीं सकता इधर ठगने वाली भाषा प्रयोग किया ठगने वाली भाषा आएगी संकल्प जब निर्विकल कहा से होना है असंभव है संकल्प संकल्प ही है इसलिए जो है ये सब आज भी अपने आप को ठग लेता है नहीं जो है ना ऐसा ही ऐसा नहीं हो सकता संकल्प में निर्विकल्प प्रतीति नहीं हो सकती है असंभव है इसे दैशिक पर क्या हुआ दिक्कत संयोग असम कारण पर दीक्ष असमय कारण देश दीक्षण अपर हो जाएगा कालिक में भी अपरत्म कालिक काल अपरत्व लक्षण समझना चाहिए तो देशिक पर नाश सात प्रकार से जो देशिक पर्वपर्त अपने माना वो तो सात प्रकार से उसकी नाश होती है आ, आप जो हमारे पास क्या है देशिक अपर है वो जो है वहां पीछे बैठे हैं तो देशिक पर्वत वाला ये जो पर्वत परत, परत बुद्धिजन्य है इसका नाश सात प्रकार से हो सकती है कैसे कैसे होगा अपेक्षा बुद्धि से योग द्रव्यनाशा पृथक पृथक द्वाभ्या सतदा तय सात प्रकार से उनका विनाश तय दिवक् तयो सप्तः विनाश सीन है यहाँ अपेक्षा बुद्धि का नाश से नाश संयोग का नाश से नाश द्रविक नाश से नाश इस पृथक पृथक तीन हो गया थक पृथक इसलिए अपेक्षा बुद्धि और संयोग इन दोनों का नाश नाश से और द्रव्य इन दोनों का नाश से नाश संयोग और द्रव्य दोनों का नाश नाश से ये तीन प्रकार के नाश सर्वेभ्य तीनों का नाश होने से नाश हो जाए केवल एक का विनाश हो जाए तो भी दो कलाश हो जाए तो भी तीनों तलाश हो जाए एक एक तीन पृथक लिया तो अपेक्षा बुद्धि अलग जो संयोग था दिख संयोग अथवा तीसरा द्रव्य द्रवी खत्म हो गया अवश्य अपर तो कहां रह जाएगा जो पिंड नष्ट हो गया तो दूसरा संयोग तीसरा द्रव्य ठीक है तीनों सबसे बढ़िया अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाए सब कहानी खत्म हो जाए जड़ वही है उत्पत्ति अब आता है गुरुत्वम आद्य गुरुत्वम आदि पतन समय कारण आद्य पतन के समय कारण कर गुरुत्व होता है पतन किसको कहते हैं गिरना गिरने का ना पतन गिरने का मतलब क्या हुआ गिरने का मतलब क्या गिरना गिरना अधिकवत्तम पतन क्रिया का नाम ही पतन है क्रिया का नाम पतन और पतन वाला वस्तु हो जाता है द्रव्य हमेशा क्रियावान है अधस्वय अनुकूल क्रिया का नाम पतन है जिसे अधिक क्रियावान जो होगा वह पतन वाला है वस्तु द्रव्य उसे भी आदि पसंद फैला जो अधिक हो रहा जो है प्रथम अध का नाम गुरु किसी वस्तु का आपने से फेंक दिया पत्थर फेंक का उड़ा फेंक दिया गया ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जितना आपने यहां से जोड़ दिया उसी हिसाब से अपना जाएगा कई बार बच्चे खड़े होकर करते हैं तो हम नदी पार फेंग दिए पत्थर जोर लगाते बोरा और नदी नहीं गिर जाता हरी नहीं सब फेल हो जाते हैं आसान तो थोड़ी इधर लंबा चौड़ा पार कर देने यहां से लेकिन वो जो जा रहा है जहां से गिरना शुरू करेगा पहला जो है उसका कारण क्या है गुरु जख रहा है आपने जो वेग भरा वो गुरु का था जो गुरुत्व है उस गुरुद्ध था भाग रहा था और वेग समाप्त हुआ वही गुरुत्व काम करना शुरू कर देता है नीचे देता है एक बार बस बार झटका मारता है गुरुत्व कुछ काम नहीं करता बाकी बाकी काम वेग से चल हो जाएगा तृतीय तृतीय चतुर्थ पद क्या है वेग।, वेग से होता है केवल आद्य पतन प्रति असमय कारण गुण तो विशेष का नाम गुरु पृथ्वी जल वृत्ति कहा तो जल में यथोक्त वेग संयोग वेग सती गुरुत्व पत्र मैसे कि विशेष सूत्रकार वैशेषिक सूत्रकार कणाल महर्षि ने अपने सूत्र में कहा यथोक्तम सूत्रकार सूत्र दे रहे संयोग वेग और प्रायत्र के अभाव में इनके तीनों ही पतन के प्रतिबंधक है संयोग प्रतिबंधक है ये संयोग था है आपने कि पकड़ रखा है का तो मतलब क्या है आपका संयोग है होगा तो गिरे कर संयोग पतन के प्रति प्रतिबंधक हो गया इतना ही नहीं वेग भी प्रतिबंधक है जब तक वेग भरा हुआ है तब तक तो वो गिरेगा नहीं तीसरा प्रयत्न आपने विशेष कर दिया है विशेष वजह से भी वो गिरेगा नहीं। इसमें तीन का भाव होना चाहिए बोला प्रतिबंधक तीन होता है संयोग वेग और प्रयत्न इन तीनों का भाव हो जाए तीनों प्रतिबंधकों का भाव होने पर ही गुरुत्व का अनुभूति होता है जिससे कि पतन का कारण रूप में दिखाई देता है गुरुत्व कारण पतन होता है अर्थात पतन होने में गुरुत्व ही आवश्यक कारण माना जो द्रव्य है वो द्रव्य खुद क्या है समय कारण है जिसमें पतन क्रिया हो रही है इसलिए कहते हैं पतन क्रियावान जो वस्तु है वो द्रव्य समय कारण हो गया पतन क्रिया जो है वो क्रिया हो गई और उसके प्रति असमय कारण हो गया आपका गुरुत्व द्रवत्व के बारे द्रवत्व आद्य संधन असमय कारण तेजो जलवृत्ति क्या है आदि संधन के असमय कारण का नाम द्रवत्त है द्रवत्ती आद्य वही है अधिक क्रिया पतन है और जैसे अधयानुकूल क्रिया का ही ना संदन भी बहाना गिरना और बहाना प्रवाहित होना आद्य मतलब प्रथम जो संदन प्रथम जो बहना है प्रवाहित हो जाना है उसका कारण असमय कारण का नाम, द्रवत्व नाम गुण है वह द्रवत्व पृथ्वी तेज और जल में रहता है भूतेजस और घृता अग्नि अग्निशन द्रवत्व नैमित्तिकम जले नैसर्गिकमें सांसिधिकम द्रवत्व कर? साहसिधिक सांसिधिक ने क्या कहा नैसर्गिक बातें की चीज ये स्वाभाविक कहो बातें की स्वाभाविक द्रवत्व तो केवल जल में रहता है उसमें जो कठिनता आ गई है वो नैमित्य उल्टा है वहां और पृथ्वी और तेज के वस्तुओं में काठिन्यता स्वाभाविक है और ये द्रवत्व नैमित्तिक, सोना कठोरी होता है उसको पिघलाना पड़ता है नैमित्तिक घी है। वगैरह तो ठोस ही होते हैं उसको गर्म कर तो अग्नि संयोग विशेष से ही उनका पिघलना मैंने पिघलकर बहना रूपी संदन आप देख सकते हैं इसलिए का दृष्टांत क्या भू के लिए घृता और तेज के लिए स्वर्ण घृता आदि स्वर्ण रजत सब क्या है सब तेजस्वर्थ है उनमें कठोरपना स्वाभाविकता अग्नि संयोगी द्रवत्व नेग्नि संयोग से वहां द्रवत्व उन्हें बहना रूपी देखने को मिलता है अथवा नैमित्तिक द्रवत्व माना जाएगा इस प्रकार से नैमितिक और स्वाभाविक क्या सांस्कृतिक क्या सांसर्गिक शब्दावली है नाम अनेक वस्तु एक है जलमातृवृत्ति होता है सांस्कृतिक वह नित्यगत नित्य में नित्यगत अनित्य में समझना नित्य में तो नित्य ही उसका स्वाभाविक रहेगा जल परमाणु में और जलीय कार्य में अनित्य भेद से दो प्रकार होता है तो वह अनित्य कौन हो गया दृणकारी निर्णुका में बर्फ हो जाएगा है ना उसमें जो कुछ गर्माटे उसको हटा दो तो बर्फ बन जाए कड़क हो जाएगा नैमितिक कड़क पन आ गया उसमें इसलिए वहां जो बहना रूपा कार्य देख रहे थे आइसक्रीम वगैरह में आप बहना रूपा नहीं देख रहे हैं इसलिए उसमें नैमितिक माना जाएगा नित्य जल में और नैमितिक जल तो सदा ही अनित्य ही होता नित्य गरीकणता स्ने का लक्षण बता रहे चिक्कणता क्या कहा था चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु स्नेह चूर्ण आदि हमको पिंडी भाव को बनाने के प्रति कारणभूत तत्व का नाम गुण का नाम स्नेह स्ने चिकनापन चिक्कणता चिकनातन संस्कृत में चिक्कनता चिक्कणता जलमातृ जलमात्र कारण गुणपूर्वको गुरुत्वादिवत याव द्रिव्य भावी यह भी कारण गुणपूर्वक ही समझा जा सकता है और दूसरा यावत द्रवीत रहता है जैसे गुरुत्व याव द्रव्य भावी है स्नेह भी यावत द्रव्य भावी होता है द्रव्य गनाश हुआ तो नष्ट हो गया दिपंडहित गुण स्नेहा कहा था भिन्नत्व सति भिन्न सती चूर्णादिपुंड हेतुत्व स्नेहा ऐसा भी कुछ लोगों ने लक्षण किया सांसदिक्रवत्व भिन्न सती चूर्णादिपिंड हेतु गुणत्म स्नेह से लक्षणम ऐसा कुछ लोग करते हैं स्नेह का लक्षण ये चिक्कणता लक्षण नहीं समझना स्नेह का स्वरूप कथन मंत्री स्नेह गुरुच का एक दूसरा नाम पर्यावाचक का प्रयोग क्या समझिए उसे भी हमने वहां लिखा दिया था ये दो प्रकार का है एक घनीभूत स्नेह है एक अघनीभूत स्नेह है। घनीभूत स्नेह दाहानुकूल होता है और अघनीभूत स्नेह जो है दाह प्रतिकूल होता है दाहानुकूल घनीभूत स्नेह का है घृतादि अग्नि के अनुकूल है वो और दाह के प्रतिकूल अग्नि स्ने का है आदि में होता है को अग्नि को मिटाने वाला नाश करने वाला है इस प्रकार से वहां भी हमने वर्णन किया तो उसको स्मरण कर लेना ताकि जो है स्नेह के प्रकरण में तो सब याद होना चाहिए शब्द श्रोत्र ग्राह्य आकाश से विशेष गुण शब्द अगला गुण है श्रोत के मात्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य ग्रहण करने योग्य है ऐसा जो गुण है उसे शब्द कहते हैं और आकाश का विशेष गुण है शब्द वो अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य नहीं है जान बुझे कहते आकाश का वो विशेष गुण कथम से श्रोत ग्रहणम यथो तो भेरियादि देश शब्द हो जाते हैं श्रोत पुरुष देश अस्थित आप देश को श्रोत के द्वारा ग्रहण करने योग्य कैसे मानते हो क्योंकि भेरिया शब्द पैदा होगा शब्द पैदा हो रहा है और आप जैसे आकाश इंद्र यहां बैठा हुआ है यहां रहने वाले इंद्र वहां होता हुआ शब्द को कैसे पकड़ लेगा श्रोत तो आप बोलने वाले यही तात्पर्य होता है वाद्य के देश उत्पन्न शब्द श्रोता के देश में कैसे पहुंच गया एक बात जब शब्द पहुंचता है क्या वह शब्द के साथ उसके जनक साधनों का भी ग्रहण हो जाएगा शब्द के साथ आएगा क्या होगी फिर आप कैसे पहचान लेते ढोलक का शब्द है वीणा का शब्द है अमुक का शब्द से पकड़ और आजकल तो रेडियो ऐसे बजते रहते हैं ना? डीवीडी, सीडी, कोई भी साधना को दिखता भी नहीं बजता हुआ ढोलप दिख रहा डीवीडी में बज रहा ढोलक तो है नहीं आदमी है वहां एक छोटा सा प्लेट है घूम रहा है नहीं? ले सब आप पहचान रहे कौन बोल रहा है क्या है क्या नहीं है हर बात समझ में आ जा कैसे पकड़ में आ रहा है प्रश्न ये पूछ रहा है कैसा हो जाता है सत्य ठीक कर तुम्हारी शंका ठीक है भेरवाद्य के प्रदेश में उत्पन्न होने वाला शब्द विचितर न्याय से आ पाए भेरी दे से ज्यादा शब्दों ंग न्या कदम मुकुड़ न्याय न वहानीतम शब्दांतरम मारे दो न्याय विचितरण बड़ा तरंग क्या करता है छोटे तरंग है, फिर उसे उसे छोटा उसे छोटा उसे छोटा उसे छोटा तक पहुंचता तो जो उत्पन्न शब्द है वो आपके पास धीरे धीरे धीरे धीरे आता है बहुत ज्यादा दूर में हो तब बाजा बजरा है कहीं आपका शब्द सुना कि नहीं अरे यहाँ योगी की योगी का बात आएगा बाद में यहाँ तो भोगियों की चर्चा ही होती है इनको भोग से छोड़ाना है हमने भोग से कैसे छोड़ाया जाए पहले इनको तो देखे वो बेचारे भोग साल तो हो गए उनको तो क्या चर्चा करना योगियों की चर्चा योग दर्शन में हो गया न्याय दर्शन वाले आएंगे के बाद जब आएंगे तब करेंगे योगियों को कहते हैं उनको क्या लेना है उनको तो अपने दर्शन है ही है अपने दर्शन में तो भोगियों को देखेंगे इनको कैसे मिलेगा? तो मिले है? तो हैं मिले नहीं मिलेगा तो, तो वो देखेंगे अनुभव करें पहले अनुभव तो करें तब तो ऐसे वैराग्य होगा तो हाँ नहीं तो करते हैं दर्शन पुष्ट करेंगे उसे किसको चले जाने की साधु का अपने आप करना पड़ेगा तो ना फिर सभी अपने अपनी बात प्रतिपादन कर रहे वेदांत कौन सा वैराग्य दे रहे हैं वो भी अपनी बात प्रतिपादन कर रहे तो हैं कथाओं सबको समझ में आती ना न चिकित्सक कथा समझ में आई है आपको वैराग्य सेमती है एवुतिक छोड़ दो वेदांत पकड़ो वहां का वैराग्य को प्रतिपा कर रहे है? आगे कहीं कुछ बोला कुछ नहीं कुछ तो कथाएं ना कथाओं से आप ग्रहण कर लेते क्या नचिकेता का हैं सनत कुमार के हुए नारद जी को भी देखा और इधर आपके जो है श्वेत केतु है उद्दालक है अनेक कहानियां है और कहानियां ना हो तो फिर क्या समझोगे वहां वेदांत तो, तो कई बातें हम लोग वहां जिस जन उसे समझना है चाहिए वह यहाँ कथा तो दे नहीं रही नहीं, ये भी कथाओं में बोलने लग जाए फिर छोड़िए जबरदस्त हो जाएगा फिर तो वेदांत भूल जाओगे तो तो तो तो। नहीं पकड़ती ये मैं यहाँ क्यों नहीं पकड़ रही फिर बताओ ना मेरे को यहाँ क्यों नहीं पकड़ रही है बात ही तो गई ना फिर बात हो आ गई बात कानून से पकड़ रही इसका मतलब यही तो तो कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं उतनी विशुद्ध बुद्धि नहीं है इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है कि यहां भी उन चीजों को देख सके पकड़ सके तो न्याय ना कदम मुकुलतम न्याय से पत्यंग कदम कदम एक वृक्ष होता है कदम एक पेड़ है उसे फल लगते हैं और फल में चार तरफ छोटे छोटे गोल गोल निकलेंगे तो इसके विचार पर देख लेंगे इसे दसों दिशा में होते जाते हैं। होते जाते फैलते जाते फिर एक बार ऐसा तो फट जाता वृंदन गोम वृंदन में नहीं देखा कदम के पेड़ तो वृद्धानवे में सबसे ज्यादा होते वहीं होता उसे क्या बोलते हिंदी में यहां मालूम नहीं होंगे आज तक पता नहीं चला जो भी कहते हो कदम भी बोलते हैं कदम वृक्ष कदम प्रसिद्ध है हिंदी में भी वैसे तो कदम प्रसिद्ध कदम मुकुल्त तो शोत्पन्न करता है ऐसा अच्छा होता है ज्ञाता शब्दा है सदशब्द शब्द श्रोत्रदेश अंत्य शब्द श्रोत्रेण गृह्य नत्वाद्यो तो आद्यो से धेरे देश उत्पन्न आदि शब्द को भी कान ने पकड़ा नहीं बीच में जितने हो रहे हैं उनको भी नहीं पकड़ रहा है वो वाला ही अंति पकड़ा अतएव शब्द में भ्रांति ज्यादा है है कि नहीं इसे hmm. सुने वाला और देखे हुए दोनों में से कौन ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है देखाओं को माना जाता है, है चार अंगुल का फर्क है यहां से इतने बहुत आकर्षित फरक है सुने पर विश्वास नहीं की जाती है देखे पर विश्वास कर लेते हैं और वेद में ठीक उल्टा कहता है ये ज्यादा ठीक ये है गड़बड़ है यह आकर्षकों का कार्य है सारा वेद शब्दों से आप ग्रहण करेंगे साक्ष साधन वेदांत ब्रह्म ज्ञान वहीं से आना है सब कुछ वहीं से आना है तो सबसे श्रेष्ठ यही है ये नहीं है। तो लोग ठीक उल्टा करते ही महान बोलता है इसको घटिया बोलता है, उल्टा सशब एवं वंशे पाठ्य माने दलद्वय विभाग देशे जाता श्रद्धा सर्भांश है उसको फाड़ दिया आपने दो फाड़ जब कर ले दलद्वय हो रहा है उसकी विभाग देश में जो पैदा हुआ शब्द है चट चट चट चट हो रहा है क्या करता है से को पैदा करेगा उसी आरंभ अंतिम शब्दी सो अंत्य शब्द श्रोत है नाद्यो न मध्य मेरी शब्दों मैं श्रोत मत भ्रांता ना, ना भेरी शब्दों मया श्रद्धा ये जो आप कह देते हो यह भ्रांति है आपने दो को मिला दिया है क्या आंग से देख रहे भेरी बज रहा है कांसरे शब्द और आप समझ रहे हैं ये जो है आंग का देखा हुआ भेरी ज्ञान श्रोत शब्द ज्ञान दोनों को मिला करके भेरी शब्द ज्ञान आपने जो कर दिया यह गलत किया चाक्षुष ज्ञान श्रोत ज्ञान दोनों को आपने मिला दिया यह भ्रांति है आप कहने शब्द सुना किसका शब्द सुना मैं देख के बताऊंगा देखा तो वहां पर ये शायद उसी का शब्द होगा जो हमने सुना अनुमान ही करना पड़ता है अधिकरण का प्रत्यक्ष श्रोत को कराता नहीं है कहाँ से पैदा होके आ रहा है वो शब्द मारे लो जी रहते हैं। और उसका जो सुनते रहते हैं गलत नहीं है लेकिन आप उसको एक ज्ञान मानना गलत है एक भ्रांति आप दो इंद्र के चार इंद्र का इस्तेमाल कीजिए कौन सा आपत्ति हमें हाथ उतारते भी रही है ये भी हो रहा है ना हाथ उतार भी रहे तीसरा इंद्रिय काम कर रहे हैं अपार परिक्रमा भी करते जाइए हाथ उतारते भी परिक्रमा भी करते जाइए चौथा इंद्र काम करिए अभी आपका समझ कहा से कहां से सात बोल भी लो तो पांचवा इंद्र काम करिए तो देख ही रहे हैं दोनों सेम कह दिया था ना तो देखने का सुनने का तो बोल चुके वो तो हमने और तीन जोड़ दी इसके लिए उसे कोई विरोध नहीं लेकिन आपको आप ज्ञान होना चाहिए ना पृथक पृथक मिलकर मिला देती है भेरी का शब्द मैंने सुना भेरी का शब्द सुना आपने कैसे जोड़ दी भेरी का कैसे बना दिया इस आपने इस चीज आपने शब्द सुना तो शब्द में जो बेरी का जो बोल रहे हो ये भ्रांति है एक मैंने व्यक्ति को देखा बेरी को बजा रहा था बेरी को बजाता हुआ व्यक्ति को मैंने देखा और उससे जो निकला हुआ जो शब्द थे बड़े तालबद्ध बजा रहा था तो तालबद्ध शब्दों को मैंने सुना यह कहना है मैंने भेरी का सब सुना गलत है बिल्कुल चाक्षुष विषय को चाक्षुष के साथ ही रखो श्रोत्र को श्रोत्र के साथ श्रोत्र का विषय दोनों को मिलाएंगे तब तो वो भ्रांति तो होगा <coughs> भेरी शब्दोत्पत्त हो भेरिया का सहयोग समय कारणम भेरी दंड सहयोगो निमित्त कारणम से भेरी देश में जो भेरी शब्द उत्पन्न हुआ था वह शब्द में भेरियर आकाश का सहयोग असमय कारण था भेरिय और दंड का सहयोग कारण था भेरी स्वयं क्या था निमित्त कारण भेरिय निमित कारण है भेरी आकाश संयोग असमय कारण है और आकाश शब्द के प्रति समय कारण होता है कोई भी शब्द एवं वंशोत्पाटना छठ छठा शब्द उत्पत्त हो चट, वंश दलाकाश विभाग असमय कारण वंश का पाठन से फाड़ने से ये चटचट शब्द निकला था उसमें वंश दल का आकाश के सच विभाग है वह असमय कारण और दलद्वय का जो विभाग है वह निमित कार वंश दल विनिमित नहीं हमेशा असमय कारण कौन होगा आकाश होगा इतम आद्य शब्द संयोग जो विभाग जो वह इस प्रकार से आद्य जो शब्द है, वह या तो होता है या तो किंतु मध्यम जितने शब्द पैदा हो रहे हैं वह सब शब्दज शब्द पहला वाले दूसरे को पे, दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चौथे को करते आया है। शब्द जी शब्द कहा जाएगा वह अंतिम वाला भी आया वो भी शब्द शब्द ही है न संयोग न विभागज वही समझाने कोशिश कर को रहे हैं अंतिम शब्दास्तो शब्द असमय कारण का अनुकूल कारण का शब्द असमय कारण के शब्द से जन्य शब्द है अतः शब्द क्या हो गया असमय कारण हो गया उसका उस जन्य कार्यपद शब्द भी है और अनुकूलवात निमित्त कारण बनेगा तभी हम सुन रहे से उधर झंक मार क्या होगा नहीं हो जाता है बात में तो इसी कहा संयोग विभाग निष्पत्ति रिथि दो दो, दो इकतीस वैश्विक दर्शन सूत्र संख्या दो दो, दो इकतीस है संयोग से विभाग से और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है